श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग भक्तों के साथ श्री राम कृष्णदेव सन अठारह सौ ईस्वी की नौ यात्रा श्री राम कृष्णदेव के प्रकट होते समय धार्मिक आंदोलन तथा उसका कारण सन अठारह सौ ईस्वी की बात है उस समय श्री रामकृष्ण देव का भाव विशेष रूप से प्रकट हो चुका था उनके अद्भुत आकर्षण से प्रतिदिन कितने ही नवीन नवीन व्यक्ति दक्षिणेश्वर में उपस्थित हो उनके दर्शन प्राप्त कर धन्य हो रहे थे कलकत्ते के छोटे बड़े सभी को उस समय दक्षिणेश्वर के परमहंस का नाम विदित हो चुका था एवं अनेक व्यक्ति उनके दर्शन भी कर चुके थे तथा कलकत्ते के लोगों के हृदय पर अत्यधिक आधिपत्य स्थापित कर उस समय भीतर ही भीतर मानो एक धार्मिक स्रोत भी निरंतर प्रवाहित हो रहा था कहीं हरिसभा कहीं ब्राह्म समाज कहीं नाम संकीर्तन कहीं धार्मिक प्रवचनादि से उस समय कलकत्ता नगरी प्रतिध्वनित हो उठी थी दूसरे लोगों को इसका कारण प्रज्ञात न होने पर भी श्री रामकृष्ण देव उस विषय को अच्छी तरह से समझते थे तथा हमारी तो बात ही क्या उन्होंने स्त्री पुरुष सभी भक्तों से भी इस विषय को अनेक बार कहा था किसी भक्त महिला का कथन है कि श्री राम कृष्णदेव ने एक दिन इस संबंध में उनसे कहा था अरे ये जो हरि सभा आदि तुम देख रही हो ये सब कुछ अपने शरीर को दिखाते हुए इसी के परिणाम स्वरूप है इससे पूर्व क्या इनका अस्तित्व था सब कुछ अन्य ही प्रकार का बन चुका था पुनः अपने शरीर को दिखाकर इसके आने के बाद ही इनकी इतनी वृद्धि हुई है भीतर ही भीतर धर्म का एक स्रोत प्रवाहित हो रहा है पुनः किसी समय श्री राम कृष्ण देव ने हमसे कहा था यह जो सब यंग बंगाल यंग बंगाल देख रहे हो ये लोग क्या कभी भक्ति आदि के साथ अपना संपर्क रखते थे सिर झुकाकर कभी प्रणाम तक करना नहीं जानते थे सर्वप्रथम मुझे सिर झुकाकर प्रणाम करते देखने के पश्चात तब कहीं क्रमशः इन्होंने मस्तक नवाना सीखा है केशव के घर जब उससे मिलने गया तो देखा कि वह कुर्सी पर बैठकर लिख रहा है सिर झुकाकर जब मैंने प्रणाम किया तब उसने कंधा हिलाकर उसका यथकिंचित जवाब दिया तदनंतर लौटते समय जब मैंने एकदम धरती पर मस्तक देख प्रणाम किया उस समय उसने दोनों हाथ जोड़कर एक बार अपने माथे का स्पर्श किया फिर जो-जो संपर्क बढ़ा, तथा तो वह मेरी बातों को सुनने लगा और मैं अपना मस्तक नवाकर प्रणाम करने लगा क्यों त्यों, त्यों क्रमशः उसका सिर झुकने लगा अन्यथा पहले क्या ये लोग इस तरह भक्ति आदि करना जानते थे या उसे मानते ही थे श्री रामकृष्ण देव का संग प्राप्त कर जिस समय नवविधान ब्रह्म समाज में विशेष चहल पहल होने लगी थी उस समय हिंदू धर्म की व्याख्या करने तथा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदुओं के नित्य कर्मों को समझाने के लिए पंडित शशधर का कलकत्ता आगमन हुआ था विभिन्न मुनियों के विभिन्न मत यह बात सर्वदा सभी विषयों में सत्य है इन पंडित जी की धर्म व्याख्या के संबंध में भी यह बात मिथ्या प्रमाणित नहीं हुई किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं कि उसे सुनने के लिए श्रोताओं की कमी होती थी आप लौटने वाले बाबू लोग तथा स्कूल कॉलेज के छात्रों की भीड़ लग जाती थी श्रोतागण अरबल्ट हॉल में मुश्किल से किसी तरह खड़े रहने का स्थान पाते थे पंडित जी की अपूर्व धर्म व्याख्या का कुछ अंश भी सुनने के लिए सब लोग शांत तथा उत्कंठित बने रहते थे हमें स्मरण है एक दिन इसी तरह कुछ देर खड़े रहकर उनकी दो चार बातों को सुनने का अवसर हमें भी प्राप्त हुआ था उस भीड़ में धक्कम धक्का कर कृष्णवर्ण दाढ़ी से शोभायमान प्रौ पंडित जी के सुंदर मुख्य कमल तथा गैरिक रुद्राक्ष शोभित वक्षस्थल का इसी तरह हमने दर्शन किया था उस समय कलकत्ते के अनेक स्थलों में पंडित शशधर की धर्म व्याख्या की चर्चा सुनाई पड़ती थी बात कानो कान फैलती है इसलिए दक्षिणेश्वर के महापुरुष की बात पंडित शशधर के निकट तथा पंडित जी का गुणगान श्री रामकृष्ण देव के समीप पहुंचने में अधिक विलंब नहीं लगा भक्तों में से ही कोई कोई श्री रामकृष्ण देव के समीप उपस्थित हो कहने लगे बहुत बड़े पंडित हैं तथा बोलते भी खूब हैं उस दिन 32 अक्षर युक्त श्री हरि नाम का उन्होंने देवी पर अर्थ किया सुनकर सब लोग वाह वाह करने लगे यह सुन श्री रामकृष्ण देव ने कहा अच्छा मेरी भी एक बार सुनने की इच्छा हो रही है भाई इस प्रकार श्री रामकृष्ण देव ने पंडित जी को देखने की अभिलाषा प्रकट की